बंदे गुरु पद वंदे गुरुपद्वंदम भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे निंदसोदी श्रीनंद नंदन बंदेराधिका नंद नंद नंद नंद चरण्दय गोपीजन्म सूत मनो वाचा कलपतरो वश्य कृपा सिन्दुव पतितान पावन वैष्णवभ्यो नमो नम मूको वाचा लंगुंग लंग तमह वंदे पारहानंद मह बिन्दा तो सिदे पैपिया के श देवी ी सत्व नारायण नमस्कृत नी सरस्वती संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्र प्रकाशने सदाक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमदाखगोदरिण सदा तेथास पदम विरंचनुतम पिभवनमीष्टोहम तीर्थस्पिन तम शीतालविपूत वंदे महापुरशते चरण स्त्यक्ता दज्ज जलक्षिम धर्मीर्जुचा जर मी गदिता वंदे महापुरशते चरणी यदपल्लवनखचंद मुनी छठा विस्वेत किसागर साराधि काम कदम श्री कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु निता श्रियादाधर शिव सदि गौरभक्तवीन श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु निता श्रियादत गदाधर शिव सदि गौरभक्तवीन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे आजानुलित भुजौ कनका बुधा संकेतनिकमला यथक्ष विशाबर दिजर जगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करो करुण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम नमा गंगे तव पाद भुक्तिं पंख सुरासुर्वंदम भुक्ति मुक्ति ददासी भावानूपेण सदा नंगातरंगरमणीय जटा कलापं गौरी गौरीर विभूषी तवाम भाग नारायण प्रियमनदापारम बरांसपुर भज भीनाथ बागीषजस्वनी लक्ष्मी से जस्यास्त ज्यास्तृद संबी सिंहम हरे किष्ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे विश्व जग धाम विश्व जगदधाम श्रीकृष्ण शिशिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपा जी ने बताए जे गुरु वैष्णवों का अपमान जहाँ है वो गुरु वैष्णव का अपमान में अपमान में चुपचाप रहना भजन का बड़ा नुकसान देने वाला शिलभक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी भोपाल जी ने बताए गुरु वैष्णव का अपमान में चुपचाप रहना मौन रहना जवाब नहीं देना ये भजन का खिलाफ है सत्यनाश हो जाता है भजन में काल इस विषय थोड़ा चर्चा हो पाया काल देखे जगत गुरु साक्षात शंकर भगवान शंकर भगवान का इतना बड़ा अपमान हुआ शंकर भगवान का इतना बड़ा अपमान हुआ और उस समय जो देवी मैया कितना सुंदर जवाब आती साक्षात हमने देखे हैं गुरुपात पद्म कभी गुरुपात पद्म का जिंदगी में कभी हमने क्रोध नहीं देखा काम नहीं है तो क्रोध भी नहीं लेकिन एक दफे महाराज जी परमजय माधव गुस्से महाराज जी का साथ एक साथ किसी जगह से होकर एक गाड़ी से टैक्सी लेकर मठ में आए और गाड़ी वाले बार बार बोलते रहे कि हमको इतना पैसा ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन नियम नहीं है नियम है जो भाड़ा हुए वही दे महाराज जी कुछ नहीं बात कुछ नहीं बताए इसके बाद जब मठ में आए महाराज जी सामान लेके उतर गए परम माधव गोश् महाराज और पैसा जो ज, जो मिटार में आया वो दे दिया निकाल के मंदिर का अंदर चला गया लेकिन टैक्सी वाला ने गाड़ी वाला ने एकदम फालतू एक गाली दिया देने का साथ साथ गुरुपात पद में एकदम जैसे आग जैसा हो गया सारे लोग इकट्ठा हो गया उस दिन पता चला ये पभपद का जो बात है ये कितना बड़ा सच्चा है गुरु वैष्णव का जहाँ अपमान है वहाँ चुप रहना मतलब आपका भजन का सत्यानाश हो जाए काल देवी जी देवी मैया का भी और जो दक्ष महाराज जी का यज्ञ स्थल वहाँ देखे जो शिव जी महाराज का इतना बड़ा आह्वान तमाम शास्त्रों में शंकर भगवान का तत्व बड़ा ऊंचा है शंकर भगवान का जो तत्व है इतना बड़ा ऊंचा है आपको क्या बताए और भागवत का सिद्धांत तो है वैष्णवानम यथा शम्भु इतना बड़ा उसका अपमान देवी मैया देखे पहले ही बता दिया था जाओगे तो मंगल तत्भूतम तो न भविष्य तत्व तो क्या कहे कि मंगल नहीं होगा तत् तो स्वंग न भविष्य स्वंग मतलब मंगल अब भविष्य मंगल होगा नहीं अगर जाओ तो लेकिन ऐसा ही नियति है उधर जाके देवी मैया जो सिद्धांत तो बताए वो गौड़ियमठ गौड़ो समाज के लिए गौड़िया समाज के लिए नहीं पूरा संतो समाज के लिए एक जो भजन करे उसका लिए एक बड़ा शिक्षा है जो अगर गुरु ऐश्क का अपमान देखे तो तुम अगर दुबला दुर्बल हो तो कानी कान को एकदम पकड़ के बाहर चले जाओ कान को बंद करके बाहर चले जाओ नहीं तो उसका जवान को खींच कर काट दो उसका मतलब ये नहीं वो बात बताए जवान को खींच के काट दो मतलब वो सभी का जवान काटना शुरू कर दोगे तो लड़ाई ऐसा नहीं मतलब उसका जो उसका जो जवान है उसको बंद कर दो अपना विचार के द्वारा अपना शक्ति के द्वारा उसका भक्ति के द्वारा उसका जवान को बंद कर नहीं तो अपना शरीर को छोड़ दो अपना शरीर को छोड़ दो ये तीनों विचार हैं ये तीनों विचार में देवी जी काल देखे अपना शरीर को ही छोड़ दिए अपना तमाम शरीर को ही छोड़ दिए क्योंकि वो जो योग में थे शंकर जी का गुरु उसका अपमान वो सहन नहीं हुआ काल देवी मैया का एक विचार सुंदर दोषाण परेशम ही गुणेशु साधव गृणंत कैचित भवात् दृशा दिया गुणांश फलगुण करिष्ण महात्तमास्तेष महत् बचन महत्मास्तेषु अविद्व भवानगम तीन किस्म का आदमी मिलता है एक दोष को दोष बोलता है गुण को गुण बोलता है दूसरा किस्म का है जो दोष दो जो जो गुणों का अंदर में दोष आरोप करता है गुणों का अंदर में दोष आरोप करता है और एक किस्म का है बहुत सारे दोष है लेकिन परमश वृत्ति है उसको कोई दोष नहीं देखता दोषों का अंदर में गुण देखता है तो देवी मैया बताएं कि आप जो है आप तो शंकर सदगुण का खजाना है उसका आप दोष देखा इतना तो आपका जो संबंध है सं... आपका साथ जो मेरा संबंध है वो हम एकदम मिटा देंगे रखेंगे नहीं पहले ही देवी जी बताए जब पहले ही देवी जी जब बोले हम यज्ञ क्षेत्र में जाए शंकर भगवान माना की है उसार मत जाओ क्योंकि जहां संत महात्मा का अपमान है वहां जाना सख्त माना है जहाँ संत महात्मा का अपमान होता है सूरेश लोक ओपी नवई सौ से बताऊ जहां सुरेश लोक मतलब देव देवता का लोक हो वहां भी जाना नहीं चाहिए अगर जहां गुरु वैष्णव का अपमान है जहा संकीर्तन नहीं है जहां ठाकुर जी का कोई प्रसंग नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए उचित नहीं लेकिन देवी जी ने युक्त दिए कि देखो पिता का घर है दोस्तों का घर है गुरु का घर है और बिना बुलाया भी जा सकता लेकिन शंकर जी ने बताया कि देखो जहाँ गुरु वैष्णव का अपमान है जहाँ विदेश है वहाँ बिल्कुल बन जाओ इसलिए मैं जहाँ विदेश है वहाँ नहीं जाता करी कथा भी आनंद लेता क्या करे विद्देश जहाँ बिल्कुल उधर नहीं जाते ना तो खाने पीने देखने कुछ नहीं आता बिल्कुल छोड़ दिए तो उसके लिए मेरा विदेश नहीं है वो लोग हमको विदेश करें हमारा विदेश ऐसा नहीं लेकिन हम उस जगह को अवॉइड करते छोड़ देते कोई जरूरत नहीं और काल बताया था विद्या तपो वित्तो बपुर वयो कुलयी शतम गुण शरव रसतम इतरे स्मृतो हतायम वृतमान दुर्दशा शब्द अन पश्य ही धाम भू सम जो विद्या है तप है वित्तो धंदौलत सुंदर देखने में ये सब जो गुणावली है ये साधुओं के लिए भूषण है ये सब साधु के लिए भूषण है आ नहीं तो बद्ध जीव के लिए बड़ा भारी अमंगलदायक है दसम स्कंध में देखोगे वहा कुबेरा कितना अभिमान कितना अभिमान के द्वारा स्फित होकर अभिमान स्फित होकर वो लोग नारद जी को अपमान किए मैंने सम्मान नहीं की वहाँ भी ये प्रसंग है सुंदर और ये जन्मो ईश्व सूतोषी चार बड़ा अभिमान देने वाला है चारों में एक भी रहे या तो दो रहे तीन रहे चार रहे कोई भी ये अभिमान देने वाला लेकिन साधुओं के लिए कुछ नहीं होता भगवान शंकर ने ये सब बात समझाए है बोले देखो देखो कोई अगर किसी को किसी भी हालत से किसी का शरीर में अगर जख्म हो गया शरीर जख्म हो गया तो वो जख्म के द्वारा बहुत उसका कष्ट है तो शंकर भगवान कहते हैं कि फिर भी वो उसका इतना जख्म है कष्ट हो है। फिर भी वो फिर भी वो सोए तो थोड़ा बहुत नींद आ सकता लेकिन जिन्होंने खामा खा किसी का हृदय को दुखाया तीर चलाया अपमान का निंदा का वो जो कष्ट देता एक व्यक्ति दूसरे को अपमान करता है कष्ट देता है वो ओ जो हृदय में हृदय में जो जख्म हो जाता है वो लेके विश्राम करना सोना भी मुश्किल है इतना शंकर भगवान जी ने यह सब और आप बताते हो कि हाँ दोस्तों का घर सब जाना चाहिए लेकिन जहां विदेश है वहां नहीं जाना चाहिए उसके बाद देवी मैया अपना शरीर को छोड़ दी आग जला मैने जोगाग्नि के द्वारा अपना शरीर को छोड़ दी वास्तव विचार ये है गौड़ी समाज का श्री चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा बताएं आठ श्लोक ये शिक्षा श्लोक का अंदर तमाम शास्त्रों जो है जितना सारे शास्त्र है सभी का विचार उसका अंदर में दिया हुआ है यहां तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रभुपात जी ने यह बताए ये तमाम गोस्वामी लोगों का जितना सारे ग्रंथ है गोस्वामी लोगों का जितना सारे ग्रंथ है तमाम ग्रंथ जो है ये शिक्षा स्टॉक का एक्सप्लेनेशन व्याख्या तमाम जितना सारे ग्रंथ है गोस्वामी लोग इतना वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे हैं लेकिन ये जो ग्रंथ जितना सारे हैं सारे शिक्षा ही रखा और बार बार कृष्णदास को विराज गोस्वामी जी ने बताएं कि देखो भक्त मंडली आप लोगों का चरण पे कृष्णदास को विराज बार बार ऐसा करता श्रोता सब जितना सारे श्रोता है उनका चरण बंदन किया बार बार बाप रे बाप कितना दैन्य है और बोले श्रोता सब ये सब विश्वास कर आकिन मानो ये जो महाप्रभु का तीसरा नंबर श्लोक है तिनाद सहिष्णुना अमानु नीर्तन सदाह ये श्लोक को कंठ में हार बनाकर पहन लो और महाप्रभु का नाम लेके मैं कहता हूं आपका सिद्धि हो जाएगा भक्तो सब ये श्लोक को कंठ में हार लग, हार बना के पहन लो आप देखोगे आपका सिद्धि एकदम 100 परसेंट होगा ही होगा कोई भूल नहीं क्योंकि कीर्तनकारी का सबसे बड़ा यही योग्यता है कीर्तनकारी का योग्यता यही है जो वो अपना प्रतिष्ठा जो है कामिनी कांचन प्रतिष्ठा जो उस दिन बताए थे कामिनी जोशी कांचन जोशी प्रतिष्ठा इसमें किसी चीजों में इसका कोई स्पर्श नहीं होता वैष्णव वैष्णव का प्रसंग आया ना शंकर भगवान का तो दक्ष जो है वो तो वो तो संसार संसारी वस्तु में दक्ष है दक्ष जिसका नाम है वो रक्त मांसो संसार ये सब चीज में दक्ष है रक्त मांसो मतलब दुनियादारी का चीजों में दक्ष है ए शंकर का जो गुना बोली वो देख नहीं पाया शंकर का जो गुना बोली वो देख नहीं पाया इतना अंधा है जो तिनाद सुनिश्च का शंकर भगवान एकदम मूर्ख विग्रह तमाम जितना भोग का सामान है कोई अगर अच्छा चीज देने जाए शंकर भगवान ठाकुर जी को दे देते हैं देखो कि विचार करके देखो जितना सारे अच्छा फूल है जितना सारा अच्छा कपड़ा है जितना सारे सौगंध है सब कुछ शंकर भगवान ठाकुर जी का लिए दे दिया और इसीलिए देखो शंकर भगवान जो कोई लेता नहीं जो सब फूल एकदम फेंक देता है वो सब फूल शंकर भगवान बोले इसी को हमको पूजा करना दूतरा आकंद ये सब लेता नहीं इसका क्या धाम है शंकर भगवान कृष्णार्थ अखिल तय कृष्णो का सेवा के लिए सारे बोले जितना अच्छा सारी अच्छा चीज है सब छोड़ दी यहाँ तक कि नीमक बिना निमक शंकर जी खाते है शंकर भोग लगता है नहीं बिना ऐसा पवित्र और यहां जो है जो व्यक्ति ये जो धन दौलत अच्छा खानदान विद्वा सुंदर देखने में ये सब चीजों के द्वारा जो अभिमान आ जाते हैं तो तभी वो धाम भूयसा मने इतना जो धाम तेजियान व्यक्ति गुरु वैष्णव तेजियान व्यक्ति का जो गुण है उसका जो प्रभाव है वो देख नहीं सकता अंधा बन जाता है नियम है ये अभिमान के द्वारा अंधा हो जाता है और देख नहीं पाता और तीनादोपी चैतन्य महाप्रु जितना सारे पार्षद है उनमें देखो झोड़ू कालिदास का देखो झोड़ू कालिदास का देखो झोड़ू कालिदास जी नीचा खानदान में पैदा हो एकदम नीचा खानदान में तो इसलिए झोड़ू ठाकुर झोड़ू ठाकुर जो है किसी को रोशनी करके दे भी नहीं सकता इतना वो सोचते कि हम नीचा खानदान में है एक दफे रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनके संबंध में चाचा लगता है कालिदास वो एक दफे आम का पेटोरी लेके एक आम का झोला लेके गया मीठा आम देखे झोरू ठाकुर का उधर रखा वो झोरू ठाकुर को बताया आपने थोड़ा कृपा करके इसको भोग लगा देना और दंडवत किए और झोरू ठाकुर जी ने रोना शुरू कर दिया बोल हम आपके कैसे सत्कार करें क्योंकि हम तो नीचा खानदान के हैं हम कैसे आपको रोसोई करके खल खिलाए तो ऐसा करें हम रोसई करने के लिए शुद्ध ब्राह्मण का घर में हम सब सामान दे देते उधर आप भोजन करके जाओ बोले महाराज हम भोजन करके आए हैं आपसे थोड़ा भक्ति लेने के लिए आए बोले राम राम ऐसा मत कहो बैठ के इष्ट गोष्टी हुआ उसके बाद झोरू जी ने बोला तुरंत इसको भोग लगा देना बोल के कालिदास प्रभु जो है वो छुपे रहे एक जगह और झोरू ठाकुर जी ने वो आम का पेटोरी से आम निकाला और अपना पत्नी को बताएं ये आप भोग लगाओ तुरंत क्योंकि वो वैष्णव बोल के गया भोग लगाने के लिए भोग लगाया भोग लगा के आम को पाया मीठा आम पाने के बाद वो छिलका जो है सब जो है फेंक दिया कहाँ कूड़ेदानी में फेंक दे कूड़ेदानी जहाँ और यहाँ जो अंधेरा छा गया और जहां वो छुप के देख रहा है कहाँ फेंक रहा है वो उच्छिष्ट जो गर्त गर्त हैं जहाँ फेंका आम का छिलका गुठली और कालिदास जाके वहां से उठाकर चाटना शुरू कर दिया वो सब गुठली और छिलका और आंसू आया उसका दिल ये जो कालिदास जी है कालिदास जी जो जिसका नाम हम अभी बताए वो सारे वैष्णव लोगों का झूठन खाते थे क्योंकि उसको विश्वास था वैष्णव लोगों का झूठन इतना पावरफुल है जो हम हम किसी भी अवस्था में रहे हमको ले जाएगा इसीलिए वो झूठा खाए आज सचमुच सच्चा हुआ जब चैतन्य महापौर नीलाचल धाम में जब जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए जाते थे उस समय चैतन्य महापुर का नियम था जो एक जगह चैतन्य महापू पहले पैर को धोते थे पैर धोके जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाते थे और उस समय चैतन्य महापू का पैर धोने का जो पानी है किसी का हिम्मत नहीं वो पानी को ले ले, लेने ले नहीं देते बिल्कुल सख्त माना था मेरा चरण का जो पानी है किसी को लेने नहीं दो गोविंद को बताया कोई ना ले एक दफे वो कालीदास क्या की मां पर वो पैर को धोते रहे और चरण को ऐसा करके पीते रहे ऐसा करके तीन बार पिया उसके बाद वहां पर बस हो गया तीन बार तुमको किया कि क्योंकि हमारा जानकारी है तुम्हारा वैष्णव उच्छिष्ट में इतना विश्वास है तो वैष्णव का उच्छिष्ट पाते पाते तुम्हारा इतना विश्वास है तो तुम हमको जय कर लिया इसीलिए मेरा चरण जब तुमको दिया और बस करो मंत्र करो ऐसा है ये शंकर भगवान जो है इनके बारे में ये सब प्रसंग आया इतना त्रिणादपिक भाव किसी का अंदर नहीं शास्त्रों में, शास्त्र में बताया गया शंकर तत्व तो इतना गंभीर है ये ब्रह्मा जी भी डरता है ब्रह्मा जी डरता है शंकर तत्व तो इतना गंभीर है सारे जितना सारे दुनिया का जितना अच्छा अच्छा चीज है सब ठाकुर जी का लिए छोड़ दिया सब ठाकुर जी कभी हविष्यन्न कभी फल कभी थोड़ा दूध ये सब खाके रहे शंकर भगवान का जिंदगी इतना तपस्या तो जन्म ईश्वर जो सूतो इसके द्वारा अभिमानी आता है लेकिन ये तीनों भी, ये चारों ये चारों में एक भी ना रहे वो पॉजिटिव पॉइंट है किसी का जिंदगी में ये चारों में एक भी नहीं है अर्थात अच्छा खानदान में पैदा भी नहीं हुआ घर में कोई पैसा भी नहीं है और देखने में भी सुंदर नहीं है विद्या भी नहीं है और कभी कभी वो लोग रोते रहते हैं हम बोले महाराज रोते क्यों हो तुम्हारा यही तो भाग्य है ठाकुर जी कृपा करके आपको चारों में एक भी नहीं दिया क्योंकि आपका भजन जल्दी बने चारों होता तो अभिमान आ जाता हिसाब किया जाए तो जितना सारे आदमी भगवान को प्राप्त किए उसमें विचार करके देखो ये चारों में एक भी नहीं है वो ज्यादा है ये चारों में एक नहीं हनुमान जी स्वयं बोल ले तो हमारा कौन सी विद्या है हम कौन से खनदान में पैदा हुआ है देखो है हम हम देखने में कैसा है फिर भी राम भगवान साक्षात राम मेरा पर कितना कृपा की इसका प्रसंग आएगा राम जी का लीला प्रसंग में जो भी है ये अभी काल चर्चा करते करते ध्रुव महाराज जी का प्रसंग आया ध्रुव महाराज जी जो है बच्चा है पांच साल का बच्चा लेकिन वो जो भजन का जो निष्ठा है वो उम्र के ऊपर उपेक्षित नहीं है चाहे किसका उम्र आसी साल हो गया वो भगवत को प्राप्ति ऐसा कोई बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं छोटा उम्र है तो क्या हुआ ऐसा कोई बात नहीं केता का पांच साल उम्र था ध्रुव जी का पांच साल उम्र प्रहलाद महाराज का पांच साल उम्र चार पांच साल का उम्र यहां तक कि शास्त्रों में बताया अगर भजन करना ही है तो तोमार्य आचय धर्मो कुमारत आचरित धर्म कुमार काल में ही धर्म भागवत धर्म का आचरण शुरू होना चाहिए बच्चा जब है ऐसा तो ध्रुव महाराज जंगल में गए और तपस्या की बड़ा भारी तपस्या की छ महीना का अंदर वही कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक छ महीना का अंदर ठाकुर जी को खींच कर लाया सामने छ महीना ठाकुर जी भागे आए किस लिए आए भले काल हम बताया था सारे भक्तों लोग जो भजन करते हैं ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी दर्शन देने के लिए आते लेकिन धुवो महाराज के लिए उल्टा है ध्रवो महाराज को दर्शन करने के लिए आए भागवत में बताया मद भक्तों ददर शाह देवता लोग को तुम लोग जाओ हम अपना भक्तों को दर्शन करने के लिए जाएंगे अपना भक्तों को दर्शन करने के लिए दर्शन देने के लिए नहीं कितना बड़ा ऊंचा वाद है ठाकुर जी हमारा भक्त तो कैसा है इतना छोटा बच्चा वो कैसा है उसको देखने के लिए हम गए तो काल जो बताया था इतना तक हुआ ध्रुवा महाराज जी के पास आए हुए हैं ठाकुर जी उपस्थित हुए लेकिन ध्रुव महाराज अंतकरण में ठाकुर जी का दर्शन होते रहते हैं उसीलिए आंखे खोला नहीं ठाकुर जी आ गया था लेकिन आंखें खुलता नहीं क्योंकि आंखें खुलेगा कैसे ठाकुर जी का दर्शन तो अंतर में हृदय में हो रहा है तो ठाकुर जी ने सोचे तो आंखें खुलेगा नहीं तो ऐसा किया अंतर से दर्शन बंद करा दिया अंतर दर्शन जो है इसको बंद करा दिया जब ही अंतर दर्शन बंद करा दिया तुरंत क्या हुआ वो आंखें खोला बेचैन हो गया ठाकुर जी कहाँ गया अंतर में दर्शन हो रहा था कहाँ गया जब ही आंखें खोले तो देखे महाराज सामने ठाकुर जी खड़ा हुआ एकदम काफ नारी साक्षात भगवान उपस्थित है और क्या करे वो बच्चा जो है अभी ठाकुर जी को देख के दंडवत किए और कुछ बोलना चाहे लेकिन बच्चा है पढ़ा लिखा तो उतना नहीं है तो ठाकुर जी सोचे कि इसका ये जो गंड है इधर अपना जो शंख है शंको गदा गापो रहता है वो शंख ज्ञान का प्रतीक स्पर्श करा दिया कृतांजलि बजे स्वाम विवक्ष अतदिदम हरिर्सो सर्वस्व हृदय अवस्थितः ब्रह्म मयी न कंबुना पर्श वालम कृपया कुपले कृपा करके इसका गंड में शंखों को स्पर्श करा दिया करने का साथ साथ तमाम शास्त्रों का ज्ञान महाराज के हृदय में पकड़ गया आपको विश्वास नहीं होगा ये सब वृंदावन में ऐसा बहुत सारे घटना है हमारा वो जो सिद्ध कृष्णदास बाबा जो मानसी गंगा में रहते थे मानसी मानसिका में इतना भजनशील बाप रिवाप पागल हो जाओ। वो एक दिन दुखी होकर राधे जी का चरण में प्रार्थना किया अगर आप कृपा ना करो तो हमारा लिए कुछ नहीं होगा हम तो पढ़ भी नहीं सकता अच्छा से कुछ क्या करे विधवा भी नहीं है अच्छा खानदान में नहीं है देखने में भी अच्छा नहीं है और धन धंदोलत का बात तो छोड़ो संत महात्मा है उन्होंने राधा जी का चरण में ये बताकर पानी में कूद पड़े तीन दिन पानी का अंदर कूद किसी को पता नहीं चला बाबा कहाँ गया तीन दिन का अंदर पानी का ऊपर आया आदमी ढूंढते ढूंढते बाबा को उठाया तीन दिन का अंदर जो अवस्था है वो बाबा मरा नहीं तीन दिन पानी का अंदर आ उठा तो एकदम सारे शास्त्रों का ज्ञान तमाम विद्या लेखी बाप रे बाप तमाम विद्या वो किताब भी लिखना शुरू करती राधा रानी और ये बात हुआ था और एक मधुसूदन सिद्ध मधुसूदन बाबा जहां हम पहले भजन करने का बहाना करते थे भजन तो नहीं जानते सूर्य कुंड में सूर्यकुंड जहां मधुपान सूर्य पूजा खेला वहां वहां मधुसूदन सिद्ध मधुसूदन बाबा वो बोले किसी ने बोला जो परंपरा का आपका जो सिद्ध परिचय व ना मिले तो भजन बेकार है तो इतना सालों हम भजन किया हमारा भजन बेकार हो जाएगा तो इससे अच्छा हम पानी में कूद के मरेंगे पानी में कूदा और दुख रोते रोते बोला हमारा सर भजन नहीं हुआ राधा रानी हम क्या करें हमारा तो परंपरा का जो हमारा गुरु परंपरा में हमारा परिचय क्या है तो हमको पता नहीं परंपरा के अनुसार हमारा परिचय क्या है हमारा तो परिचय पता नहीं तो हम मरेंगे ठीक है बोल के एकदम पानी में कूदा पानी के कुंडे का बहुत समय बाद राधा रानी ने उसको एक पत्थर का ऊपर लिखा हुआ चीज दे दिया उसको लेकर ऊपर आया उसमें लिखा हुआ है तेरा परिचय चाहिए है बोल के दे दिया गुरु वैष्णव का जो दन है जो भक्ति है ये समझ में नहीं आया तो ये जो धुबु महाराज जी है पांच साल का उम्र में होना ही चाहिए क्योंकि गुरु कौन है नारद जी महाराज स्वयं गुरु का काम की गुरु है साक्षात नारद जी महाराज नारद जी जिसको कृपा किया है तो उसको तो ऐसा करके अब ध्रुव महाराज इतना विद्वान अभी स्पर्श कराया तो सारे शास्त्रों का ज्ञान स्पूर्ति हुआ जैसे सर्वोमर्थ जो इतना बड़ा विद्वान था लेकिन फिर भी जड़ लोहे का मापी लेकिन जब पूर्ण चेतन वस्तु चैतन्य महाप्रभ का कीपा हो गया तब क्या होगा तब क्या होगा तुरंत एकदम सारे चैतन्य महाप्रभ का स्वरूप अपना अवस्था सारे बताना शुरू कर दिया ना चैतन्य महाप्रभ ने जब तब दर्शन दिया सर्व भट्टाचार्यों को कीपा किए इतना बड़ा विद्वान महाप्रभु बोले तुम साक्षात बृहस्पति हो और उसका बाद जब चैतन्य महाप अपने स्वरूप को दिखाए हम ही राम हैं हम ही कृष्ण हैं हम ही तुम्हारा चैतन्य है जब दर्शन करा चतुर्भुज हा दर्शन कराने का बाद कांपना शुरू कर दिया फेंट फेज अज्ञान होके गिर गया चैतन्य महापु उसको चेतन कराए और चेतन कराने का बाद हाजा एकदम जवान से हवा चल रहा है जैसे मुख से हवा चल रहा है ऐसा स्तुति किया हवा चल रहा है जैसा लगता हवा चल रहा है विंड। की और महाप्रभु ने बोले वो जो सिद्धांत है उसमें पूरा पक्का है इतना समय तक इतना विधवा है लेकिन कोई काम का नहीं था भक्ति नहीं है भगवान भगवान का स्वरूप को नहीं जानते अभी जब चैतन्य महाप्रभु का कृपा हुआ तो सौ श्लोक के द्वारा स्तुति किया आचार्य चैतन माप बोले स्वतः श्लोक को रे जे कोई ले तुम्हें जे कोई ले स्तवन जे जन करी यार श्रवण कीर्तन जो जो श्रवण करे और कीर्तन करे अवश्यता क्या होगा हमारा चरण तो यहां जो धोबो महाराज है धोबो महाराज अभी स्तुति कर रहे हैं समान शास्त्रों का जो विचार है तमाम शास्त्रों का विचार हृदय में प्रकट हो गया अभी उसका और धुव महाराज कहना शुरू करतीमना चरणों श्रवण श्रोवणो तौगा दीन प्राणन नम भगवते हे पुषाभ जो अंत प्रवेश मम वाच मीम प्रसुप्त संजीवयतीखिल शक्तिधर सधम्ना अन्या हस्तचरणीन प्राणानो नम भगवते जो हमारा अंतर में प्रविष्ट होकर हमारा सुप्त वचन शक्ति हमारा शुभ तो बाघ शक्ति को प्रकट कर दिया जिनके कीपा के द्वारा हमारा सारा इंद्रिय जो है हाथ मुख नाक कान सब कोई जितना इंद्रिय है सब काम कर रहा है ये जो ठाकुर जी जो प्राण प्राण प्राणवायु ठाकुर जी निकल जाए तो प्राणवायु नहीं रहे और वो जो है आप आपका चरण में रहना दंडवध है प्राण वायु का रूप में भी आप है सारे ऐसा जो आप है हमारा ज्ञान शक्ति को प्रकुट कर दिया सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेंद्रियो ज्ञानेन्द्रियो सारे एक्टिव कर दें यही आपका चरण में मेरा दंडवत रहे ऐसा करके दंडवत किए इसके बाद प्रार्थना किए भक्ति मुहूं प्रवहता तय में प्रसंग भूयादन महतामलाशन जेनांजो लवणम उसन भवादि नेश्ये भवदुन कथाम पान मो हे भगवान जो सब संत महात्मा निर्मल चरित्र वाले पुरुष आपका सहित सत आपका चरण में सर्वदा निरंतर भक्ति योग के द्वारा संयुक्त है वही सकल महापुरुष का शहीद हमारा संग हो जाए प्रार्थना ठाकुर जी का चरण में क्या करना चाहिए जैसे भक्ति मनु ठाकुर जी ने किया पाथुन पशुपोकी होए था कि स्वर्गे व निर्य भक्ति रहु भक्ति विनोदही रे पशुपोकी होए था कि स्वर्ग व वो तो कोई बात नहीं क्योंकि पशुपक्षी भी हुए तो अगर अंतर में ठाकुर जी का भाव है उसमें क्या कोई नुकसान होगा नहीं होगा पशुपक्षी होगी स्वर्ग नहीं तो दो इन करके बताया बहुत सुंदर तवो भक्ति रोहो भक्ति बिनोदय तो ठाकुर जी को प्रार्थना किया ठाकुर जी मेरा मेरे को ये कृपा करो आपका जो आपका जो आपका, आपका, आपका चरण में भक्ति करने वाले जितना सारे संत महात्मा है अनर्गल आपका हरि कथा हरि कीर्तन में जुड़े हुए हैं ऐसा माफी कोई संत महात्मा सब इन लोगों का सब मेरा संबंध हो गया यही सबसे अच्छा चीज क्योंकि ठाकुर जी का पास अगर रहोगे ठाकुर जी तो अपना कीर्तन तो नहीं करेंगे करे, करे। चैतन्य महाप्रभ का पास जब आपका ये प्रदृन विश्व पहुंचे और बोले चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किए थोड़ा हरिकथा सुनने के लिए आए, आए आपका चरण महापभु बोले हरिकथा तो हम जानता नहीं हरिकथा राय रामानंद जी का पास सुनता हूं मैं और तुमका अगर सुनना है तो उसके पास जाओ वो इधर नहीं है महाप्रभु अपना कीर्तन नहीं करते यहां तक कि राय महाशय के साथ चर्चा करते समय भी ये बताया राय महाशय के बोलते हम तो कुछ नहीं जानते तुम्हारा पास सीखने के लिए आए हैं ये राधा तत्व कृष्ण तत्व भजन का जो गुप्त रहस्य है सब ये जो सिद्धांतों का विचार है वो तुम्हारा सामने हम सुनने के लिए आए राम मह सब बोले तुम ही मेरा सब कुछ हो तुम हमारा जवान पे तुम ही बोल रहे हो और तुम ही सुन रहे हो तुम ही श्रोता तुम ही वक्ता ऐसा ही है वास्तव जो हरिकथा का, का महल पैदा हो जाए उसमें ऐसा आनंद होता है नहीं तो विक्षेप हो जाता थोड़ा बहुत माइंड ये सब उठ के या इधर उधर अवभक्ति का परिवेश है उसमें मेरा भी असर पड़ता है उल्टा कभी कभी चिंता में विक्षेप आ जाता मुश्किल तो शुद्ध भक्ति का जो विषय है ये बड़ा गंभीर विषय है ये कोई नाटक नहीं है जो बैठे यार गप कर दिए इसे इधर बताए कि देखो ये लोगों का संग हो जाए ठाकुर जी अपना गुनावली कभी नहीं कहते ठाकुर जी अपना गुलाबुली कभी नहीं कहते लेकिन भक्तों का जवान पे जो हरिकथा और कीर्तन निकालता है उसी वही संग हमारा प्रार्थनीय है जो संग भक, भक्त संग जो है वो संग हमको प्रार्थना करना चाहिए इससे दो महाराज जी ऐसा प्रार्थना करें लोगों का संग हो जाए और गुण कथा मृत पान में मत होकर सुख दुखों में दुरंत और भयंकर भवोसागर हम अनायास पार होके चले जाएंगे ऐसा कृपा करो ऐसा प्रार्थना किया बहुत सारे प्रार्थना करते करते यहाँ जो है फिर धोबो महाराज जी संखेप में बताएं कि बहुत सारे चीज है और ठाकुर जी उसको कीपा किए की, ठाकुर जी बोले कीपा ले लो कृपा करने के लिए आए हैं तुम तुम जाओ जब राजधानी में तुम लौटोगे तुम्हारा पिता तो हालत बदल जाएगा तुम्हारा पिता तुम्हारा लिए रो रहा है अभी और तुमको गद्दी में बैठा कर पिताजी चले जाएं और तुम्हारा जो सत माँ है सतीली माँ सतेली माँ मा उसका भी देहा देह शांत हो जाएगा क्योंकि उत्कल जो है उत्कल जंगल में जाएगा शिकार करने के लिए वहाँ गुज्जक के द्वारा उसका प्राण नाश हो जाएगा लड़ाई होगा आपस में गुज्जगो ने उसको मार देगा उसी का खोज में तुम्हारा सतेली माँ उधर पहुंचेगा जंगल में पहुंचेगी और वहाँ दावाग्नि में प्रविष्ट होकर वहाँ प्राण छोड़ अब तुम्हारा माँ जो सुनीति है वही रो रही है जाओ और पिता भी रो रहा है ऐसा करके ध्रुव महाराज जी को आशीर्वाद करके भेजा महाराज छत्तीस हजार साल छत्तीस हजार साल ध्र महाराज ने राजगद्दी संभाला सम्हा, अंतिम में जब ठाकुर जी कृपा देना चाहा, तो ध्रुव महाराज बोले हमको राजगद्दी नहीं चाहिए ठाकुर जी बोले तुम तो राजगद्दी के लिए ही तो आया था तुम जब प्रार्थना किए तुमने जो भजन शुरू किए थे तब तो तुम्हारा अंदर में ये इच्छा था पिताजी को गोदी में बैठे बैठने नहीं दिया सतेली सतमां तो तुमको स्थानावि तपस्थ स्थितम धोव महाराज खुद कह रहे हैं कि हम ये पोजीशन रैंक एंड पोजीशन रहता है ना ये इसके लिए हम भजन तो शुरू किए ठाकुर जी लेकिन भजन करते करते अभी हमारा अंदर में कोई इच्छा शेष नहीं रहा कोई शेष नहीं हमारा कोई इच्छा नहीं है सारी इच्छा हमारा खत्म हो गया क्योंकि आपका दर्शन हुआ आपका दर्शन हो गया ना काचन विचिन्न नोपी दिव्य रत्यम त्व प्रप्तवान है स्वामीन की त्वर तो बरम न जाचे हे स्वामिन बर और आशीर्वाद का दर्कन आप जो बर देना चाहते हो राजगोदी मिलेगा वो हमको कुछ नहीं चाहिए टीकाों ने यह बताया कि महाराज आकांक्षा रहते हैं जब कोई कामना वसना रहता है उस समय तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता धोव महाराज के कैसे हुआ ये प्रश्न क्या टीकाकारों ने इसमें विचार है किसी का तो आज तक दिखा नहीं गया जिसका अंदर में कामना वसना है उसका ठाकुर जी मिल गया ये हो ही नहीं सकता लेकिन धो महाराज को ऐसा कैसे हुआ ये प्रसंग आता है इसका उत्तर ये है धुओं महाराज का अंदर भी तो बच्चा है एक तो है बच्चा मासूम बच्चा पांच साल का उम्र है बुद्धि भी पका नहीं हुआ बच्चा का तो दोष गुण ठाकुर जी कम देखता है बच्चा का क्या दोष है तो ये बच्चा का अंदर में कामना वासना जो हुआ वो विचार बच्चा है उसका विचार करने का शक्ति भी नहीं जो भी है ये कामना वासना को लेकर जब भजन शुरू किया ठीक है कामना वासना को लेके ही भजन शुरू जो श्लोक हमने पहले बताया था एक दफे चार पांच दिन भी याद है किसी को याद है अकाम सर्वकाम वा व उदारधी काम उदारिबरे न जजे तो पुरुषम्प है ना बताया था अकाम या सर्वकाम या मोक्ष जो भी अवस्था में तुम हो लेकिन भगवान का ही भजन करो ठाकुर जी का साक्षात भगवान कृष्ण का और किसी का वजन मत करो लाभ नहीं होगा अ काम सर्व काम्ष काम व उदार धी तीव्र भक्त तीव्र भक्ति, भक्ति योग के द्वारा उस सिकाई भजन तो हम अगर ये पकड़ ले कि धुब महाराज बच्चा है तो तो दो सैनिक मासूम बच्चा उसका कामना वना है, है ही सही ठीक है कामना वासना लेके शुरू की लेकिन गुरु कौन है गुरु तो नारद जी हैं जिसका गुरु नारद जी है परमांश श्रेष्ठ क्या ये गुरु जिसका अंदर में कीपा संचारित करता है उसका क्या क्षमता उसका पावर कम रह जाता परमांश गुरु नारद जी का मापिक जो शिष्यों का अंदर में शक्ति संचारित कर दे तो उसका क्या शक्ति का कमी रह जाएगा क्या भजन का कमी रह जाएगा जो चैतन्य माप प्रमाण नहीं दिए व्याद का व्याद व्याद का जो कहानी एक व्याद्य है निशंस वो हिंसा वृत्ति है वो व्याद जंगल में रहते हैं और जितना सारे पोछू पंखी है पशु पंखी जो है मार के खाता है हरिण शिकार करता है ये शिकार करता है वो मार के ही खाता है उसका काम ही यही है धंधा वो जंगल में रहता है एक एक को मारे उसका उसको उठा के लाए जलाए उसको खाए ऐसा जो व्याद है ऐसा हिंगस्व ऐसा व्याद को भी नाराज जी चेंज कर दिया परिवर्तन दिया ना चैतन्य बोला ये इलाहाबाद का रास्ता में नारद जी जा रहा था इतने में जंगल में देखा जो कई जगह पशु पड़ा एक जगह हरिण एक जगह सुखर एक जगह दूसरे ये पड़ा हुआ है नारद जी सोचे किसने मारा फिर आगे चलना शुरू कर दिया तो दूर से दूर से एक आवाज हटो हमारा रास्ता से बोले कौन बोल रहा है देखे भयंकर एक वैद है वैद्य जानते हो जो मारता है ना पुष्प को बोले एकदम काला एकदम वो है बोला हमारा रास्ते से हट जाओ तुम्हारा लिए हमारा सीकर देखो खराब हो गया देखो भागा कुछ नहीं कर पाए तो नारद जी बोले रास्ते पे जो देखा दो चार पड़ा हुआ है तीर लग तीर आप ही न मारे हो वहा है हम है हम ही मरा है तुम मारे हो हाँ हाँ मारे क्यों क्या हुआ बोले तुम्हारा पास मेरा एक बेनती है जब भी किसी को मारो तीर से अब तो मेरा बात तो सुनोगे नहीं मारोगे जरूर मारोगे तो ये मारो तो एकदम ऐसे मारो कि तुरंत मर जाए वो तो छठ पटाते रहे वो ऐसा मत करो बोले क्यों आपका क्या फायदा होगा इसमें हम हाँ, मारे आधा मारे पूरा मारे तो हमारा मामला है वरना आधा मरने से उसका जो कष्ट होता है तरकते हुए जो मरता है इसमें तुम्हारा भयंकर कष्ट मिलेगा ये जन्म नहीं दूसरे जन्म में तुम्हारा इतना जैसे सूरत राजा सूरत राजा को नारद जी ने दिखाया राजन तुम इतना यज्ञ करके इतना पशु को बोली में चढ़ाया और देखो सब खड़ा हुआ है और तरवाल लेके तुमको काटने के लिए जन्म जन्म में तुमको काटेगा जन्म जन्म तुमको काटेगा देखो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है तुम उस लोगों को काटे हो और तुम्हारा लिए वो खड़ा हुआ है इसलिए सूरत राजा ने डर गया बाप बाप रे ये सब खड़ा हुआ है। मेरे को को बुला जब वैद्य को ऐसा बताया वैद बोले इसमें आपका क्या फायदा बोले देखो आधा मारोगे तो इतना कष्ट होता उसका वो कष्ट कष्ट दे के माराना ठीक नहीं पूरा मारो और ऐसे जो मर रहे हो जन्म जन्म में तो लोग तुमको भी ये लोग मरेगा जो प्राणी को हिंसा करते हो ना ये सब प्राणी तुमको भी मरेगा अच्छा आहा, तुमको मर तो कैसे इतना बड़ा पाप हुआ आपका फिर इसके इससे छुटकारा कैसे मिले बोले छुटकारा मिलेगा तुम्हें काम करो तुम जितना आपका धनु है उसको तोड़ फोड़ के फेंक दो तो धन तोड़ेगा तो खाएगा क्या खाना हम भेजेंगे कोई चिंता नहीं तोड़ो तो सही आप तोड़ो फेंको उसको तोड़ दिया जाओ नदी में नहा के आओ नदी में नहा के आए सच्चा घटना है पुराण से बताए महाप्रभु तो नहाके जो आया उसको हरिनाम दिया कौन नारद जी हरिनाम दिया उसका पत्नी है उसको हरिनाम दिया हरिनाम देके बोले इसी नाम को जबते रहो खाना पीना आते रहेगा कोई चिंता मत करो तो एक कुटिया बनाए पत्ता फूस देकर कुटिया बनाए उसका अंदर में बैठ के हरिनाम करते रहे नोदी में तीन दफे स्नान तपस्या और और खाना पीना तो खाना शुरू कर दी नारद जी एक दफे बहुत दिन बाद पर्वत मुनि को लेकर बोले चलो हमारा एक शिष्य को देख के आओ हमारा एक शिष्य है उसको देख के आओ बोल के लेके गया पर्वत मुनि का साथ वो गए उधर और दूर से देखिए गुरुजी आ रहा है आने के बाद क्या क्या अपना कपड़ा को खोला ऊपर का कपड़ा खोल के भूमि को झाड़ना शुरू कर साफा करना करके दंडवत होके गिरा गुरुजी आ रहा है गुरुजी आए तो पर्वत को बोले ऐसा क्यों झाड़ा क्यों है बोले झाड़ा इसलिए है कोई चेटी भी मर जाए तो ये उसका मंजूर नहीं होगा बोले ऐसा वैद्य का हालत ऐसा कर दिया जो बैद है वो पशु मार के खाता था उसका हालात आपने ऐसा बना दिया कि एक चेटी भी उससे ना मरे ऐसा चिंतन है अहिंसा गुण आ गया नारद जी पूछे क्या खाना पीना आता है भोजन आता है अरे महाराज मत पूछा ऐसा भोजन मत भेजो इतना भोजन क्या करें हम दोनों आदमी का जितना लगे उतना ही भेजा करो ठाकुर जी हमको भी इतना भेज देते क्या करे <laughs> है भोजन जितना लगे उतना ठाकुर जी को नारद जी को बोले ऐसा ही भाव है जब रामायण लिखने वाले जो बाल्मीकि मुनि हैं वो भी रत्ना का दोषु थे उसका जिंदगी भी देखो वो भी राम नाम जब राम नाम आया ही नहीं मरा मरा मरा मरा और राम नाम आएगा ही नहीं मरा मरा जबते जबते बाद में राम आ गया राम नाम तो उसका सिद्धि हुआ तो चैतन्य महापुर का शिक्षक इसमें आप गप आप सोचा कि यह गप है नाम नाम करी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्ता पिता नियमित स्मरणे न काल ये जो बताया महाप्रभु ये ये सच्चा है सही ढंग से नाम करते रहो तो सारे समस्या का टोटल समाधान हो जाएगा लेकिन नाम करोगे नहीं अपराध करोगे खाओगे पियोगे विषय अन्न खाई ले मोलिन है खूब खाओ कचूड़ी पूरी हैं काजू खाते रहो अब विषय अन्न खाई मौलिन मन होने से भजन नहीं बनेगा भगवत का स्थिति नहीं आएगा बहुत मुश्किल ऐसा करते करते देखो जब ठाकुर जी ने बोले तुमको संसार में जाओ ऐसा ऐसा है जाके गोदी को समलो, तुम राजा बनके बैठो बोले ना हम हमको इच्छा नहीं है बोले तुम्हारा इच्छा नहीं लेकिन मेरा इच्छा है तुम्हारा तो इच्छा रही नहीं तुम्हारा इच्छा सब खत्म हो गया लेकिन ये मेरा इच्छा रहा आप जाओ जाके उधर जाके सिंहासन में बैठो और छत्तीस हजार साल धूप महाराज जी राजगे बैठा सुंदर ऐसा करते करते ठाकुर जी का भक्ति की और जब जब मनुपुत्र जब मनुपुत्र उत्तानपाद को खबर आया कि आपका लड़का जो है जंगल से वापस आ रहा है तो अब ये जो उत्तानपाद पागल हो गया ऐसे तो रो रहा था हमारा बच्चा कहाँ गया हम इतना दुष्ट है एक बच्चा मेरा मासूम बच्चा मेरा गोदी में बैठ कर जाया हाँ अपना इतना स्त्री स्त्री का इतना वश में हूं मैं जो बच्चा उठना चाह मेरा गदी में कि क्या नुस्खा उठने नहीं दिया तो बच्चा चला गया शायद को कोई जंतु जानवर नहीं खा लिया होगा बच्चा को जंगल में गया तो गो पशु ने खा लिया होगा ऐसा करके दुख के रो रहा था रो रहा था फुट फुट इतने में खबर आ गया कि ध्रुव महाराज आपका राजधानी में आ रहा है ध्रो महाराज जब राजधानी में आ रहा था तब तक तब राजा एकदम सारे व्यवस्था किया चारों नगर को मंडन किया केले के पेड़ और सारे जो है बहु रत्न हीरे मोती माणिक से पूरा नगर को मंडन किया पूरा नगर को सज्जित की और पूरा चंदन का पानी पुष्पवृष्टि ऐसा करते करते पूरा महाराज तो महाराज जी और महारा जी आए को पकड़ने के अध पिताजी दौड़ के गए आलिंगन किए गोदी में उठा लिया प्यार करते हुए अब आए वापस आने का बाद सारे समाधान है आके आने का बाद उसका अभिषेक हुआ बाद में यह एक सुंदर सिद्धांत तो है इसको याद रखना जिसका ऊपर ठाकुर जी स्वयं प्रसन्न है गुरु वैष्णव प्रसन्न है तो इसका ऊपर जगत का सारे प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं नियम है लेकिन विदेशी जो है गुरु विष्णु का विदेश का तो उसका हृदय में प्रसन्न नहीं आएगा सिद्धांत तो है यसो भगवान मित्रा भूतानि मापो इवो स्वयं जैसे पानी ऊंचा जाएगा से नीचा जायगा आता है ना ऊंचा जायगा से जाएगा नीचे ऊंचा जगह बारिश हुआ नीचे जगह ऐसे ही जिसका ऊपर ठाकुर जी प्रसन्न होता है जिसका अंदर में त्रिनाद विसिद्ध हुआ है उसका ऊपर ठाकुर जी स्वतः प्रसन्न है और सारे प्राणी जो है उसका ऊपर अपने आप उसका अनुकूल हो जाता है जैसे परीक्षदेव पर गोस्वामी जंगल में जाने का समय सर्वभूत और प्रसन्न आत्मा थाना सारे ग्राम उसका तरफ से जवाब दे रहे है ऐसा है और अहंकार रूपी जब तक अहंकार रूपी गर्व पर्वत टीका कारण ये बता हमारा चैतन्य चौधान पोपाध जी भक्तमेर ठाकुर जब तक अहंकार रूपी गर्व पर्वत हृदय में विद्वान होता है तब तक गुरु वैष्णव का जो वाणी है जो अपराखित विधवा है वो टिक नहीं पाता अहंकार का जो पर्वत है अहंकार का पर्वत वो अहंकार का पर्वत का ऊपर बारिश जैसे बारिश जैसे ऊपर में पहाड़ी का चट्टी में गिर तो नीचे आ जाता ऐसा टिकता नहीं कृपा तो गुरु सब कोई को करते हैं लेकिन किसी किसी का ऊपर कृपा टिकता नहीं अहंकार है तीन आदि हर हालत में सिद्धि हो जाए तो होगा इसके बाद धूब महाराज जी का जिंदगी में जो होना है वही हुआ जो बता था, था जो गया खबर उसका बाद ध्रो महाराज जी राजगद्दी में बैठे और जब खबर आए कि भाता जो है उत्तम जो है उत्तम मारे गए उसका बाद माता जी जंगल में गया और दबाग निवे जगके वो भी खत्म हो गए अभी निष्कंठक है ऐसा करते कि प्रजा पालन किया लेकिन ध्रो महाराज का अंदर गुस्सा आया जे हमारा भाई को मारा लखों लोगों में खत्रियों तो है ही है खत्रियो है न खत्रियो है ध्रुवो दक्ष गणों के साथ लड़ाई करने के लिए जंगल में गया और एक एक दक्षो का साथ लड़ाई अलोकापुरी है ना अलोकापुरी ये दक्ष लोग जो है शंकर भगवान का भजन करता है उपदेवता इसका नाम है उपदेवता उप, उप, देवता नहीं उपदेवता है उपोदेवता अपोदेवता अपोदेवता जानते हो अपोदेवी है उपदेवता अपदेवता बहुत सारे श्यामानंद प्रभु जो है इसका चरित्र में देखा केसीआडी बोल के एक जगह है परम जो संतो गोश्वी महाराज का मठ उधर उतर बना है वहां एक मंगला देवी बोल के एक देवी है वो देवी हैं वो रक्त मांसू खाते थे एक बच्चा को खा गया पूरा अपोदेव था उसका इधर खून खून लगा था मंगला देवी बाद में श्यामानंद बाबू का कृपा मिलकर फिर ठीक हुआ ऐसा देवता अपदेवता ऐसा बहुत सारे मिलता है यहाँ जो है जो ये जो ये जो दक्ष लोग जो है दक्ष लोगों का साथ लड़ाई हुआ और ध्रुव महाराज का जो भाई है उत्तम उसका शरीर शांत हो और इसलिए ध्रुव महाराज गया तो हमारा भाई का मृत्यु का बदला लेंगे बदला लेके गया ठाकुर जी का ये सही और जाके बड़ा लड़ाई हुआ उसमें क्या हुआ बहुत दक्ष जो है मारे गए और मरने के बाद जो है स्वयं मनु जी महाराज आए मनु जी बोले जे ध्रुव पोता है ध्रुव पोता है ना पोता के बोले बेटा तुम क्यों क्यों मार रहे हो तुम ये जो बेकार ये लोग को क्यों मार रहे हो तुम्हारा भाई का जो मौत हुआ ये ये लिखा हुआ था तकदीर में जैसे सर्पय किया ना कौन जन्म ही जाए तो बाद में उसको के पार्थन है तो ठीक नहीं लिखा हुआ था इसका तकदीर में ऐसा ही हुआ तो, तो सर्पय युग्र बंद हुआ नहीं तो सर्पय् करके सारे सापो को मारने के लिए व्यवस्था किया था ऐसा ही मनु महाराज आए तुमने बड़ा भाड़ी अन्याय ये उचित नहीं है इसका तकदीर में था ऐसे ही उसका जिंदगी जाएगा तो लड़ाई हुआ तो उसके बाद क्या हुआ बोले तुम कुबेर को संतुष्ट करो तुमने आप अन्याय किया बोल के कुबेर सामने आए कुबेर का स्त किया कुबेर जी महाराज आशीर्वाद दिया कुबेर जी महाराज और उसके बाद जो है दो महाराज वापस आए सब दखों को छोड़ दिए और इसके बाद जो है दो महाराज जी का अंतिम समय आए 36000 36000 साल हजार पे बैठे सिंहासन में बैठ के प्रजा पालन आदि की उसके बाद उसका सिद्धि का समय आ गया क्योंकि ठाकुर जी बोल गया अंतिम में, में मेरा पद को प्राप्त करोगे बोल के रखा है ठाकुर जी उसके बाद एक विमान आया विमान आया विमान में नंदो सुनंदो जो भगवान का पार्षद है और ध्रो महाराज देखिए दिव्य विमान आया है ध्रुव को बोले आप पधारो विमान में उठो ध्रोवो महाराज विमान को चरने गए तो एक भयंकर भयंकर एक एक व्यक्ति आया देखने में कुत्सित दानव जैसा राक्षस का माफी आके बोले ऐ कहा जा रहे हो तो ध्रोवो महाराज बोले आप कौन है जब मेरे को पूछने वाला बोले मेरा नाम है मौत है मेरा नाम है मौत मौत मेरा नाम है मेरे को उल्लंघन करके आज तक कहीं जाने का कोई व्यवस्था नहीं है मेरा नाम है मौत मौत को ठुकराकर मेरे को उल्लंघन करके किसी को जाने की हिम्मत नहीं है ये दुनिया का यही विचार है मतलब ठीक है चलो बोल के धो महाराज ने क्या की मौत का वो जो मौत है मौत का सर पे पैर रखा एक पैर एक पैर मौत का सर पे रखा और दूसरे पैर विमान का अंदर रखा रखे चला गया जाओ हो गया आ धुआ महाराज पहले पूछा अंतर मन में बिछा आया मेरा मैया कहा गई मेरा जो सुनी थी मैया तो वो वो लोग दिखाया तुम्हारा मैया पहले से ही बैठी हुई है चलो करके जो महाकाल के द्वारा प्रभावित नहीं होने वाला जो स्थान है उसका नाम है ध्रुव पद महाप्रलय में भी वो स्थान कुछ नहीं होता उसका नाम है ध्रुव और ध्रुव को प्राप्त कर लिया और ध्रुव को चले गए धो महाराज आज भी उधर प्रार्थना करो तो ध्रुव लोग में अभी भी है आ, सुने तो धो महाराज का आज तो जल्दी ये करना पड़ेगा भोजन करें सब हाँ <laughs> नहीं तो इधर जो है इधर धीरे धीरे विष्णु धाम को प्राप्त हो गए धीरे धीरे और मैया को लेके ऐसा है इसके बाद ध्रुव का खनदान पे आगे चलकर अंगो राजा बोल एक राजा फायदा हुआ धार्मिक राजा अच्छा राजा है ये राजा जो है धूमार का चौदह पीढ़ी होगा शायद हमने भूल गया चौदो पीढ़ी होगा तो जो भी है हम देख के बताएंगे आपको विचार शायद हम हमारे पास लिखा हुआ है सब जो ये अंग महाराज जो है राजा हुआ धूबो का लड़का उत्कल है उत्कल राजगुद्दी सब धूब महाराज चला गया उसके बाद उत्कल है उत्कल उत्कल के बाद उसका जो परंपरा जो है आते हुए हैं राजगोदी समाल लें उसके बाद अंग महाराज राजा हुआ बड़ा धार्मिक राजा लेकिन अंगो महाराज का कोई लड़का लड़की नहीं हुआ बड़ा दुखी थे बोला हम राजा है हमारा कोई लड़का लड़की नहीं है बच्चा नहीं है तो उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया उसमें ऋषि लोग ने यज्ञ करके उसको जो यज्ञ में आहते दिया उसके बाद परमानु दिया परमानु जानते हो ना परमानु खीर खीर दिए और परमाण् अंगो राजा ने ऐसा करो सुंग के अपना जो बीबी है बीबी को दे दिए बोला आपने खाओ भोजन करने का बाद वो परमाणु भोजन करने गर्व संचार हुआ गर्भ हुआ सब डिपेंड करता है स्थान काल और पात्र सब चीज ये बड़ा इतना गंभीर चीज है गौर्भोधान संस्कार ये कोई नहीं जानता आजकल के समाज में किसी का बुद्धि नहीं जानता ही नहीं दस संस्कार है उसमें गौर्व संस्कार सब बहुत बड़ा चीज है मैया का गौर्व का संस्कार हो जाए उसके बाद गौरव संचार हो उसके बाद लड़का ये जो है और जिस समय गौरव संचार हो वो बड़ा भारी काम का नहीं तो किस समय लड़का अच्छा अच्छा लड़का होता कोई ढाकू लड़का होता होता ना है बदमाश लड़का होता कभी बहुत धार्मिक लड़का होता समय का ऊपर सब डिपेंड करता है निशेक का टाइम निशेक फर्टिलाइजेशन का टाइम और जन्म का समय दोनों का ऊपर बहुत सुंदर विचार है तो ये जो है अंग महाराज जो परमाणु यज्ञ से प्राप्त हुआ उद्या वो परमाणु खाने के बाद बीवी का बीवी का, का गर्व संचार भय और ये जो बीवी है और बीबी जो है इसका क्या हुआ बोले इसका तो ऐसा है लड़का हुआ लेकिन वो लड़का जो है बड़ा बदमाश लड़का है अंगराजा का जो लड़का हुआ ना जाने किस समय का फेर होगा शायद का ऐसा खेल है बहुत दुष्ट लड़का पैदा हुआ बदमाश उसका नाम है बेन राजा बेन का अत्याचार से अंगराजा धार्मिक राजा बड़ा दुखी भय बोले महाराज लड़का नहीं था तो, तो अच्छा था अभी लड़का हुआ तो ऐसा लड़का हुआ जिसको उसके बाद प्रोजाव का ऊपर ये अत्याचार करता है इतना बदमाशी करता है बाद में अंग महाराजा दुखी होकर बोले दुख तहरीका बोलके जंगल में चले गए तो हम जंगल हम जंगल में चले गए रहा है सिंहासन में रहा ही नहीं जब अंग अंग महाराज जब जंगल में चले गए तो ये राज्य जो है राजगद्दी खाली है राजगद्दी खाली है खाली राज्य कोई राजा नहीं अराजक अराजक मैंने राजा नहीं तो उसमें पूरा राज्य राजधानी में पूरा अत्ताचार फैल गया चारों ओर क्योंकि डाकू बदमाश जो है सारे अत्याचार कर रहे हैं इतना अत्याचार चल रहा है कि डाकू बदमाश चोर सारे हो रहे ऐसा उस समय में क्या हुआ ऋषि मुनियों ने सोचा राजगोदी में कोई बैठे तो सही ना बैठे तो खाली रहे तो बदमाश करे कोई रूलर्स नहीं है शासन करने वाला तो बेन को बोले तुम उदम्बाजी बंद करो और तुम गद्दी में बैठ जाओ गोदी में बैठाया और गोदी में बैठाने का बात क्या हुआ उन्हें उसने पावर लेके और बदमाशी शुरू कर दी सारे जितना जाग जोग है पूजा ने सारे बंद कर हे किसका जोग कर रहे हो किसका पूजा करो हमारा पूजा करो राजा ही तो सबसे ऊपर है बोले देश में अपना अपना राज्य में जाग जोग जितना सारे है सारे बंद करा दिए ऋषि मुनियों ने समझाया ये क्या कर रहे हो आप बोले चुपचाप रहो मैं जो कहूं वो सुनो जाओ इतना उत्ताचार बढ़ते रह गए कि ऋषि लोगों ने बड़ा असंतुष्ट हुआ उसके बाद किया हुआ उसको अपना तेज से जला दिया जा अपना तेज से जला दिया पूरा ब्राह्मण लोग जो है जो ऋषि जो है जला दिया वो जल के पड़ गया आंखों का सामने जला दिया जा मर जा बोल के बात सुनता नहीं जब मर जब जल के पड़ गया जला हुआ उसके बाद उसका अंग वो जो अंग का पत्नी और बेन राजा का जो मैया है मैया ने अपना औषधि में शरीर कुछ रख दिया औषधि जानते औषधि मेडिसिन है अभी भी आप जाओ 2000 हजार अढ़ाई साल पुराना मोमी उसको बोलता मोमी मिसोर में जाओ मिसोर मिसौर बोल के देश है उसमें अभी भी जाओ उसमें देखोगे दो हजार अढ़ाई हजार साल का पुराना मुर्दा है मौमी का मोमी बोलता मेडिसिन है, है फॉर्मिक एसिड और सारे सारे चीज है औषधि औषधि में भिगा के रखता है ऐसा है तो ये जो है औषधि में उसको भिगा के रखा है और अंतिम में राज्य में और अव्यवस्था फैल गया तो रा ऋषि मुनियों ने सोचा क्या किया जाए तो बाद में क्या किया वो मुर्दा को वो जो औषधि में भिगा हुआ था वो भी कोई ठाकुर जी का कारण है उसको निकाला गया निकाल के ऋषि मुनियों ने इसका जो ये जो उरु है उरु को मंथन की उरु को मंथन करने के बाद निषाद एक है बोल के एक काला सा एकदम देखने में बहुत कुत्सित वो निकाला निशाद नीचा और निकाल के इतना कुत्सित देखने में और बोल रहे क्या करे बोले तेरे कुछ नहीं करने का दरकार बैठ जा बोल के उसको भगा दिया वो जंगल में गया उसका ही जो वो जो खानदान है वो जंगल में रहता है ना जैसा पहाड़ी इलाका में कोल घील सावताल निषाद नीचा जा वो उसका खानदान जो है वो चल रहा है आपका हृदय में ये विश्वास नहीं होगा कैसे हो सकता है विश्वास नहीं होगा तो प्रमाण अगर ले लो तो इसमें देखोगे ब्रह्मा जी का जो अभी ब्रह्मा जी का जो अभी का सृष्टि का व्यवस्था है समझा नहीं मेरा बात ब्रह्मा जी का कृपा से वर्तमान जो जुग चल रहा है उसमें जो सृष्टि का व्यवस्था एक बच्चा जन्म जन लेता है फिर पिताजी मरे ऐसा पहले ऐसा नहीं था ब्रह्मा जी का मानव सृष्टि था ना ब्रह्मा जी का मानव सृष्टि था मंत्र सृष्टि मानव सृष्टि बहुत सारे उसके बाद आधुनिक जो वर्तमान जो सृष्टि का पद्धति अभी आया पहले नहीं था बहुत पहले नहीं था तो अंग राजा का ये खानदान तो एकदम खत्म होने वाला है कोई नहीं है बाद में क्या हुआ जब निषाद को जंगल में भेज दिया तू जा जंगल में जा देखने में एकदम उसके बाद उसका जो बाहु है ये दो बाहु को मंथन किया एक बाहु को मंथन किया डायना हाथ को बाहु को मंथन किया तो उसने पृथु महाराज का आविर्वाद हुआ पृथु महाराज और बाया हाथ का मंथन किया उसमें से क्या हुआ इनके जो पत्नी है और्ची देवी, और्ची, का क्यों महाभारत में ये प्रसंग आता है, है? द्रुप राजा यज्ञ किया था द्रुप राजा यज्ञ किया था यज्ञ स्थल में आंख से ध्रुपद राजा महाभारत में द्रुपद राजा यज्ञ किया था यज्ञ स्थल से द्रौपदी देवी और द्रौपदी देवी का भाई जो है निकाला था जोग्य से निकाला था आंख से तो किसी का विश्वास नहीं होता आजकल का जमाने में बोले कैसे हो सकता आंख से निकाला द्रौपदी ऐसा जन्म हुआ जो भी है इधर जो बाहु मंथन किए उससे पिथु महाराज का आविर्भाव हुआ पिथु महाराज और पिथु का पत्नी अर्ची का आविर्भाव हुआ तो ऐसा ये है, है जो दुबो महाराज नित्योधाम को बदल गए उत्काल भी है उत्कल भी वन में पर चले गए बाद में सब सारे राजा का यही कहानी जो भजन करते करते अंतिम समय में अंतिम समय में ठाकुर जी का पास जंगल में चलाया थे भजन का नई नियम है साठ साल तो मैक्सिमम लिमिट था आज का ये व्यवस्था नहीं है पहले नियम था जन्म ग्रहण किया गुरु गृह में जाओ शिक्षा ले उसके बाद शिक्षा लेने का बाद इच्छा होए तो ब्रह्मचर्य बन ब्रह्मचारी बन के रह जाओ ना ही तो घर में जाओ गृहस्थी धर्म को पालन करो और मैक्सिमम 60 साल तक 60 साल का बाद के बाद प्रोस्थी लेके चले जाओ और कुछ दिन करने का बाद इच्छा हुआ तो संन्यास ले लो ये नियम था सब देखो जितना सारे राजा पृथ्वी तो महाराज दुवो महाराज किसका बारे में बोलोगे सब यही नियम था लेकिन आजकल को सब व्यवस्था है ही नहीं जैसे अव्यवस्था फैली हुआ ऐसा करके ओंग महाराज तो जंगल में चले गए अभी इधर व्यवस्था ओंगो महाराज के खनदान पे बेन बेन का शरीर को मंथन करके आ, आपका पृथ्व महाराज का अविर्भा पृथ्वु महाराज अर्ची और इसके बाद क्या हुआ ध्रुव ये जो पृथ्वी महाराज देवता लोग जितना सारे ऋषि मुनि हैं ऋषि मुनि इनके स्तौ करना शुरू कर दिया ऋषि मुनि जो है इनके स्टॉप करना शुरू कर दिया पिथु महाराज बोले कि आप मेरा स्तभ क्यों कर रहे हो किस बात की स्तप भले आप आप तो मेरे को जानते ही तक भी नहीं अभी तो मेरा आविर्भाव हुआ अभी तो मेरा आविर्भाव हुआ पिथु महाराज जो आविर्भाव हुआ कि ऐसा छोटा बच्चा बन के नहीं हुआ ऐसा मंथन किया पिथु महाराज का आविर्भाव हुआ और ऋषि मुनियों को बताया कि आप, आप लोग प्रार्थना क्यों कर रहे हो ऐसा क्यों कर रहे हैं स्तुति क्यों कर रहे स्तुति किस बात की आप तो जानते तक नहीं हो मैं कौन हूं ऋषि मुनिया ने हम लोग जानते हैं आपका आविर्भाव बेकार नहीं है आपका चरण चिन्ह आपका चरण तल में जो चिन्ह है हाथ जो चिन्ह आप साक्षात भगवान का अवतार है शक्तावेश अवतार पृथ्वु महाराज ये पृथ्वी महाराज का जो चरित्र है इसका बारे में थोड़ा साइनकालीन अधिवेशन में हम बताना शुरू करें आप का चक्कर है सब भोजन करेगा इसलिए इधर ही हम हमको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि पारण करे पारण का टाइम है ना कष्ट होगा लोगों का तो जो भी है चलो इसलिए इधर ही खत्म करे तमादिदेव पुरुषो पुराणम तमाल वर्णम स्वितावतारम अपार संसार समुद्र से तुम भजाम भगवत स्वरूपम वा छपत के बासिंद पावन वैष्णव जा तुरंत सारे नौ का अंदर पारण कर लेना सारे नौ का अंदर पारण कर लेना कुछ नहीं है तो इधर से चावल फावल कुछ लेके पारण नहीं किया जाए तो व्रत व्रत खराब हो जाता सही वक्त पर पारण नहीं किया जाए तो व्रत खराब हो जाता हुआ नहीं इसलिए जल्दी पारण कर लो अभी पारण कर लो कुछ नहीं है तो चाल उठाकर ले लो थोड़ा